फोन रखने के बाद विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी वैसे जो कुछ अभी विक्रांत को इंस्पेक्टर ने फोन पर बताया था उसके बारे में उसे पहले ही लोकेश बता चुका था दरअसल छोटे मालिक यानी के आबिद रजा यानी के असलम के बाप की किसी गैंग के साथ कुछ दुश्मनी चल रही थी जिस वजह से ही उस गैंग के आदमियों में छोटे मालिक के बेटे असलम को किडनेप कर लिया था और फिर उस दिन जब विक्रांत की गाड़ी को उस वैन ने टक्कर मारी थी और फिर जब बाद में उस गैंग के मालिक को यह पता लगा कि उसके लड़के किसी पुलिस वाले से भिड़ गए हैं तो फिर वो किसी भी कीमत में जल्द आए जल्द मामले को सुलझा लेना चाहता था इसीलिए वो हर जाने के तौर पर दस लाख रूपये देकर मामले को दबा देना चाहता था लेकिन विक्रांत अब भला कैसे इस बात को यूं ही कैसे जाने दे सकता था जाहिर सी बात है अगर उस गैंग के मालिक ने अपने आदमियों को ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन ना दिया होता तो फिर वो किसी भी हालत में पुलिस वाले से भिड़ने की हिम्मत ना करते ऐसे में सिर्फ दस लाख रुपए लेकर मामले को दबा दे ये विक्रांत के काम करने का तरीका नहीं है वैसे दस लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं था लेकिन चूंकि अब विक्रांत करोड़ों में खेलता है ऐसे में उसके लिए दस लाख रूपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस वक्त बात पैसे की नहीं थी बल्कि सिद्धांतों की थी ऐसे मैटर को वो भला सिर्फ पैसे लेकर कैसे खत्म कर सकता था वो पहले तो इस गैंग के मालिक को अच्छे से सबक सिखाएगा ताकि वो उसके गुर्गे आगे किसी के साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना विक्रांत कुछ देर तक इन सब चीजों के बारे में सोचता रहा फिर उसका ध्यान रूही और उसके बाप जोधन की तरफ गया अभी इस वक्त उसे जो काम सबसे पहले करना था वो ये था कि रूही और उसके पिता जोधन सिंह को पुलिस की कस्टडी में पहुंचाया जाए अभी की सर्जरी हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था फिर भी वो हॉस्पिटल से भागकर आ गई थी ऐसे में अभी उसे फिर से पहले हॉस्पिटल ले जाना होगा जहां पर ठीक ढंग से उसका इलाज होगा और इलाज होने के बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब उसे पुलिस की कस्टडी में लेकर जेल भेजा जाएगा हालांकि हॉस्पिटल के भीतर भी पुलिस लगातार उसके ऊपर नजर रखेगी ताकि वो फिर से भागने की हिम्मत ना कर सके उधर रोही के पिता यानी कि जोधन सिंह को भी अब पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा अभी तक वो किसी को पता ही नहीं है कि रोही का बाप इतना शातिर और बड़ा चोर है खैर अभी उसकी आइडेंटिटी बाहर भी नहीं लाना चाहता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बाहर आने पर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है सबसे ज्यादा खतरा तो उन लोगों से है जिसके लिए वो पहले काम किया करता था इसलिए विक्रांत ने अब रूही के पिता पर नजर रखने की जिम्मेदारी हर्ष को दे दी थी अब पुलिस जल्द से जल्द रूही के पिता जोधन सिंह का इलाज करवाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी, ताकि जल्द से जल्द उसके द्वारा की गई चोरियों के बारे में पूछताछ की जा सके विक्रांत अब रूही को लेकर वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा था रूही का शरीर इस वक्त बड़ी मुश्किल से हिल रहा था वो सीधे सीधे अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ऐसे में विक्रांत किसी तरह उसे सहारा देकर अपनी गाड़ी तक ले आया बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी शाम होते होते तेज बर्फीली हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था दूर नजर आ रही बर्फ से लदी हुई पहाड़ी मौसम का हाल बयान करने के लिए काफी थी विक्रांत ने रोही को लगभग गोद में उठा रखा था उसने किसी तरह से गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोला और रूही को कार के अंदर बिठा दिया इसके बाद दूसरी तरफ से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी में बैठते ही विक्रांत ने गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा बाहर के तापमान और गाड़ी के भीतर के तापमान में काफी अंतर था ऐसे में गाड़ी के शीशे पर काफी ज्यादा वाष्प जमा हो गई थी जिस वजह से बाहर का नजारा साफ नजर नहीं आ रहा था विक्रांत चाह भी बीस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से गाड़ी नहीं चला पा रहा था गाड़ी ड्राइव करते वक्त विक्रांत गाड़ी के रियर मिरर में से बार बार रूही का चेहरा देख रहा था उसका चेहरा देखकर उसे बार बार बेबे की याद आ रही थी ठीक उसके जैसे आंखें उसी के जैसे होंठ, उसी के जैसे बाल ऐसा लग रहा था जैसे बीसों साल पहले मर चुकी वो लड़की जिसकी लाश भी मिल चुकी है वो फिर से जिंदा हो उठी है ना जाने क्यों चाह भी विक्रांत रूही के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था बार बार उसकी नज़र रूही के ऊपर पड़ी ही जा रही थी रूही अपनी आंखें मूंदकर सिर ऊपर करके बैठी हुई थी वो इस वक्त जिस दर्द और पीड़ा से गुजर रही थी वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसकी उंगलियों को काट दिया गया हो और जिसके बाप को उससे दूर रखा गया हो विक्रांत बार बार रियर मिरर के सहारे रूही की नजरों से छिपकर उसे देखे जा रहा था ऐसा बार बार करते रहने के बाद उसकी चोरी पकड़ी गई अचानक से रूही ने विक्रांत को रियर मिरर के सहारे विक्रांत की हरकत को देख लिया लेकिन फिर विक्रांत ने अपने शर्म को कम करने के लिए सीधे ही रूही से पूछ लिया अच्छा रूही ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है उसके बारे में तुमने कभी कुछ नहीं बताया वो कोई फेमस पर्सनैलिटी थी क्या मुझे नहीं पता रूही ने सीधे ही जवाब दिया मेरे पापा ने मुझे बताया था कि मुझे जन्म देने के बाद ही मेरी माँ हम दोनों को छोड़ चली गई वो किसी और आदमी के साथ भाग गई थी मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता और ना ही मैं उस औरत के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ मेरे लिए पापा ही सब कुछ है वही मेरी माँ है और वो ही मेरे बाप हैं मुझे उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है रूही की बातें सुनकर विक्रांत को उसके लिए थोड़ा दुख हो रहा था लेकिन विक्रांत इस वक्त जल्द से जल्द अपनी जिज्ञासा शांत करना चाह रहा था इतने दिनों से उसके मन में जो सवाल उमड़ रहे थे उन सभी का आज वो जवाब हासिल कर लेना चाहता था इसीलिए वो रूही से एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था अच्छा तो तुम्हारे पापा इतनी पहुंची हुई चीज थे तो भी वो तुम्हारी माँ को खोज नहीं पाए विक्रांत ने रूही से कहा विक्रांत को अभी भी पूरा शक था कि रूही का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर बेबे से है उसके मन में ये भी आ रहा था कि कहीं बेबे ही तो उसकी माँ नहीं थी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रूही को जन्म देने के बाद बेबे उसे छोड़कर मुंबई पहुंच गई हो और फिर पैसे के लालच में वो मुंबई के चोर बाजार में जाकर वहाँ के सेठ की रखेल बनकर रहने लग गई हो हो सकता है कुछ भी हो सकता है विक्रांत अपने मन में उठ रहे इस तरह की सभी जिज्ञासाओं को तत्काल प्रभाव से शांत कर लेना चाहता था इसलिए वो एक के बाद एक सवाल रूही के आगे दागे जा रहा था मुझे नहीं पता शायद उन्होंने कभी उन्हें खोजने की कोशिश ही नहीं की और मुझे भी कभी माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे रूही ने जवाब दिया रूही की बातें सुनकर विक्रांत का मन थोड़ा दुखी हो उठा इसलिए अब वो चुपचाप आगे देखते हुए गाड़ी चलाने लग गया लेकिन पिछली सीट पर बैठी हुई रूही कुछ हलचल कर रही थी महज दस सेकंड के बाद ही रूही ने विकांत के हाथ में एक फोटो रख दिया ये फोटो काफी पुरानी सी लग रही थी फोटो का एक किनारा थोड़ा फटा हुआ भी था ये एक औरत की फोटो थी जिसकी आंखे खूब बड़ी बड़ी और बाल खुले हुए नजर आ रहे थे फोटो काफी पुरानी सी लग रही थी जैसे इस फोटो को विक्रांत ने ध्यान से देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई तुरंत ही उसका पैर गाड़ी के एक्सिलेटर से उठकर ब्रेक पर जोर देने लगा साथ ही अचानक से गाड़ी की स्टीयरिंग घूम उठी और सन्नाटे से भरी सड़क पर गाड़ी का पहिया रोड पर घिसटता हुआ सड़क किनारे जाकर फिक्स हो गया विक्रांत कुछ सेकंड तक बड़े ध्यान से इस फोटो को देखता रहा फिर उसने पीछे मुड़कर रोही की तरफ हैरानी से भरी नजरों से देखते हुए पूछा ये कौन है तुम्हारी माँ है क्या पता नहीं शायद शायद हो सकता है कि ये मेरी माँ हो क्या मतलब मतलब ये कि फोटो मुझे बहुत साल पहले मेरे पापा के पास से मिला था उन्होंने इस फोटो को अपनी अलमारी में रखा था रोहिणी बताया मैंने फोटो वहाँ से चुरा लिया था और उस वक्त मुझे यही लगा था कि ये मेरी माँ की ही फोटो है इनफेक्ट आज भी मुझे यही लगता है कि ये मेरी माँ की ही तस्वीर है लेकिन मैंने कभी भी इस तस्वीर के बारे में ना तो पापा से पूछा और ना ही कभी उनसे माँ के बारे में कोई सवाल किया माँ की आँख इसका मतलब ये तुम्हारी मां ही है विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा मैंने बताया तो कि मुझे पक्का पता नहीं है रूही ने जवाब दिया लेकिन सर हुआ क्या ये तो बताओ आप सच सच बताइए क्या हुआ विक्रांत काफी भावुक हो चुका था उसने रियर मिरर से ही रूही को देखते हुए कहा क्या तुमने कभी अपनी माँ से मिलने की या उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की नहीं जब वो हमें अकेला छोड़कर चली गई तो फिर मैं क्यों मिलने की कोशिश करूँ रूही ने सीधे ही जवाब दिया अभी भी उसे नहीं पता था कि आखिर विक्रांत इस तरह के सवाल क्यों कर रहा है पहले तो विक्रांत रूही को सब कुछ बता देना चाहता था लेकिन फिर उसे ऐसा कुछ करना ठीक नहीं लगा दरअसल रूही शुरू से ही माँ के प्यार से दूर रही थी ऐसे में अगर उसे अभी कुछ बताया गया तो हो सकता है उसे और ज्यादा दुख हो वैसे भी अभी वो अपने पिता से दूर हो रही थी ऐसे मौके पर विक्रांत उसे और दुख नहीं देना चाहता था फिर विक्रांत ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और फिर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चला रास्ते में रूही बार बार उससे पूछ भी रही थी लेकिन विक्रांत ने उसे कुछ भी नहीं बताया वो सीधे रूही को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और फिर वहां पर रूही को पुलिस की कस्टडी में रखते हुए एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने तुरंत ही हर्षित और अनुष्का को कॉल करके अर्जेंट मीटिंग करने के लिए अपने टेम्प्रेरी ऑफिस में बुला लिया क्या हुआ सर कुछ अर्जेंट है क्या हर्षित ने हैरानी के साथ विक्रांत से सवाल किया आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं हाँ हाँ सर क्या हुआ है अनुष्का भी काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी विक्रांत ने तुरंत ही उन दोनों के हाथ में वो फोटो पकड़ा दिया और फिर उसने अपना फोन निकालकर हर्ष को कॉल कर दिया हर्ष ये जोधन सिंह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लीड है इसे कुछ नहीं होना चाहिए तुम पुलिस स्टेशन कॉल करके और बैकअप फोर्स बुला लो और चौबीस घंटे इस पर नजर रखो एक सेकेंड के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना ओके सर ओके लेकिन हर्ष ने हैरानी के साथ विक्रांत से पूछने की कोशिश की इतना जान लो कि अगर उसे कुछ हुआ या वो हाथ से निकला तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा विक्रांत ने हर्ष से कहा अरे सर सर ये ये फोटो आपको कहाँ से मिली अचानक से हर्षित ने बेहद हैरानी के साथ विक्रांत से सवाल किया ये ये तो निर्मला सेंगर है ना निर्मला वो जो सिर काटने वाले केस की सबसे लास्ट विक्टिम थी शायद उन्नीस में इसका मर्डर हुआ था अनुष्का ने भी विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा